ने संख्य दर्शन की 24वीं कक्षा पिछली कक्षा में मुक्ति के उपाय ध्यान धारणा प्राणायाम आसन विवेक वैराग्य अभ्यास वैराग्य इन सबका उल्लेख किया गया था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 उस समय ये बातें बहुत प्रचलित रही होंगी इसलिए सूत्र में सबको गिनाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी संकेत मात्र की है तो इकतालीसवां सूत्र बोलेंगे अवान्तर भेदा पूर्ववत पूर्ववत से यहाँ पर मतलब लिया है विपर्य के पीछे सैतीसवें सूत्र में विपर्य भेदा पंच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 इन्हीं पांच को तम मोह महामोह तामिश्र और अंधतामिश्र ये नाम यहां पर दिए हुए भी हैं आपकी पुस्तकों में उन्हीं के ही नाम हैं तम मतलब अवित्या मोह मतलब अस्मिता महामोह मतलब राग का मतलब द्वेश और अंधतामिश्र का मतलब अभिनिवेश ऐसे इसी क्रम से इनको ये नाम दिए गए हैं और इनके अवंतर भेद कर देते हैं तो अनित सूचि दुखानात्म सु नित्य सूचि सुखात्मक ख्या रविद्या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 उसके पांच भेद जैसे हैं वैसे ही समझ लेने चाहिए बहुत प्रचलित थे इसलिए इन्होंने कुछ भी यहाँ पर उसको खोला नहीं है और सामान्य शास्त्र योग दर्शन में उसको बता ही दिया गया कुछ तो ये अभी जो आया है कि राष्ट्र को भी मैं समझ लेना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 जो अध्यात्म के नाम पे वैसे भागते हैं वो तो पलायनवाद है वास्तविकता से वैराग्य है यद हरेव विरजित तद हरेव प्रव्रजित गृहात् वनात जिस ब्रह्मचर्यात वैराग्य हो जाए उसी समय छोड़ दे यद अहरेव जिस क्षण वैराग्य हो जाए तद अहरेव प्रव्रजित प्रव्रज्या पे निकल जाए चाहे घर में हो यानी गृहस्थ में हो चाहे वन में हो वन हो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो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 इसको कोई पलायनवाद नहीं कहते है। नहीं। है नहीं। और जो कहना चाहते हैं वो तो कह सकते हैं उनको कोई रोक नहीं सकते और कहने वाले कहते ही है उसमें आएगा एक ही बात है ये जो चार भेद किए गए ना आगे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 ये भेद होते है समाज में ऐसा है कि मिथ्या ज्ञान को बहुत महिमामंडित करके भी बताया जाता है अच्छा समझ के माता पिता का बच्चे के प्रति बहुत प्रेम हो राग हो मोह हो बोलो ये तो बच्चों को देखे बिना खाना ही नहीं खाती है माता उसको प्रशंसा के रूप में कहा जाता है प्रशंसा के रूप में कहा जाता है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 बहुत बड़ा प्रेम है आपस में तो ऐसे किसी के लिए यू ही अपने शरीर बहुमूल्य शरीर को दे दे गंवा दे गंवाना है वो उस ढंग से मरना मिटना जो है एक मर गया तो दूसरा भी मरेगा बोले बहुत आपस में प्रेम था ये विद्यायुक्त है विद्यायुक्त है कि दुनिया इतनी बड़ी है एक चला गया तो और भी दूसरे हो सकते विकल्प है विकल्प बहुत है परमात्मा ने बहुत विकल्प दे रखे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 बहुत घुसी रहती है पता ही नहीं लगता है धीरे धीरे समझते जाते हैं हटाते जाते हैं तो ये विपरी है कि पांच भेद उसके अवान्तर भेद हम कितने भी कर सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं अगला सूत्र वह विस्वा ये एवं इतर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 बिल्कुल नहीं देख पा रहा है तो ये एक प्रकार की एक अशक्ति हुई दर्शन की अशक्ति हुई ऐसे ही श्रवण की है ग्रहण की है ये सब हैं हमारे है बाधा तो खड़ी करती हैं मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में ये बाधाएं तो खड़ी करती हैं अब नेत्र को हम कितनी भी गालियां दे दें कि इससे क्या क्या देख लेते हैं हम और इसलिए वृत्तियां ज्यादा आती है लेकिन नेत्र ना हो तो बाधा तो होती है साधना में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 कुल इन्होंने अट्ठाईस गिनाई है सत्रह और बाकी है। इसमें आगे नौ प्रकार की तुष्टियां बताई गई हैं। जब ये तुष्टियां विकृत रूप में होती हैं, तो ये भी बाधक होती हैं, अशक्ति का रूप ले लेती है हानिकारक हो जाती हैं, तो ग्यारह और नौ और उहा दी जो आठ सिद्धियां हैं वो आठ सिद्धियां ना होना वो भी अशक्ति है उनका ना होना तो ये मिला करके 28 प्रकार की अशक्तियां होती हैं इनको तो अपने आप समझ लेंगे हम 11 इंद्रियों वाला तो समझ में आ ही गया है तुष्टि के बारे में अभी एक एक करके पढ़ेंगे उनके विपरीत होना यानी गलत तुष्टि होना ये बाधक हो गया अशक्ति और उचित तुष्टि होना ये एक अच्छी बात है और उहा आदि जो आठ सिद्धियां हैं वो सिद्धियां होंगी तो वो शक्ति कहलाएंगे और वो शक्तियां ना हैं, उहा आदि सिद्धियां नहीं हैं, तो वो अशक्ति कहलाएगी वो भी हमारे लिए बाधक बनेगी साधना में बाधक बनेगी ये सिद्धियां जितनी जिसके पास होंगी वो उतनी जल्दी आगे बढ़ेगा और नहीं तो उतनी उतनी बाधा होगी देरी होगी तो आगे देखिए तुष्टि के बारे में 43वां सूत्र बोलिए आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि नवधा तुष्टि तुष्टि नौ प्रकार की होती है तो उसमें आध्यात्मिक आदि कहके कह दिया तो आध्यात्मिक और बाह्य दो भेद किए गए वैसे और फिर इनके और अवान्तर भेद किए गए हैं बाह्य जो हैं उसके पांच भेद किए गए और आध्यात्मिक हैं उसके चार भेद किए गए इस प्रकार से नौ प्रकार की तुष्टियां कही गई हैं तुष्टि मतलब संतुष्ट होना तोष होना अंदर प्रसन्नता होना ये चलो ये तो अच्छा हो गया चलो ये तो अच्छा हो गया जैसे कोई पढाई कर रहा है उसकी अच्छी नौकरी लग गई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 क्षीण होता है समाप्त हो जाएगा कार्य कार्य के रूप में नहीं रहेगा तो नहीं आत्मा तो नित्य है शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन मैं तो नित्य हूँ इससे संतुष्टि होती है नहीं? नहीं, मैं तो मृत्यु का डर तो इसीलिए लग रहा था कि जैसे मैं ही समाप्त हो जाऊंगा अभी भी पता लगता है कि नहीं मैं तो अलग हो मैं तो नित्य हूँ नहीं संतोष होता कुछ भी हो मैं तो रहूंगा शरीर बदलता रहेगा चोला है तो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 दूसरी तुष्टि उसको उपादान रूपी सलिल नाम की तुष्टि कही गई सलिल उपादान नाम की कि उसने संन्यास ले लिया घर छोड़ दिया बच्चे छोड़ दिए धन संपत्ति छोड़ दी जो भी उसकी बहुत सारी थी वो भोग कर सकता था चाहे तो जीवन पर्यंत सब छोड़ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए अच्छे जूते ये सब चीजें छोड़ दी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 लेकिन कहा त्रिशु चै न कर्तव्य तीन चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए अध्ययने, जप दान है अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना कर लिया बस हो गया योगदर्शन पढ़ लिया बस पूरे शास्त्र पढ़ लिए, अब कुछ नहीं पढ़ना संख्य दर्शन ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ लिया कितनी पुस्तकें पढ़ लिया बस बहुत है जब के अंदर ध्यान आ गया जब के अंदर जो ये अभी प्रसंग चल रहा है काल का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 अपरिग्रह के पालन में लग गया है तो यह भी एक अच्छी बात है और इसको तुष्टि कहेंगे लेकिन इतने पर ही अटक जाएगा तो तुष्टि दोष कहलाएगा तो इसको कहते हैं पार नाम की तुष्टि अच्छा है ये अर्जन दोष क्या है विषयों का अर्जन दोष क्या है तो इसकी फिर एक व्याख्या यह होती है कि देखो धन कमाने में कितना कष्ट होता है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 नहीं तो एक तरह से हम आलस से कि उसको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो तो उसको रक्षण करने में कितनी मेहनत पड़ रही है आपको छोड़ो इसको तो उसके मन में क्या भाव आएगा कि ये जो अध्यात्म की चीज बता रहे हैं यहां वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये तो वैसे ही रक्षित हो जाएगा वो तो यहां के पता लगेगा उसको और फिर यहां आएगा तो क्योंकि उसकी तो वही आदत है कि वह बचू उससे तो यहां करके भी वो बचेगा ही रक्षण से भी जाती है तो जाती है मेहनत नहीं करेगा वो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 पार पार नाम की तीसरी तुष्टि है उचित है और वहीं अटक जाए तो तुष्टि दोष है अशक्ति है चौथा है दोष को देख करके दोष क्या है पार पार तीसरी वाली अब चौथी है इसको अनुत्तम आंभ नाम दिया गया है आपकी पुस्तकों में भी होगा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 चौवालिसवां सूत्र बोलिए ऊहा दिभी, उहा दिभी। आठ प्रकार की सिद्धियां हैं और वो कौन सी ऊहा उह, इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है तो उस प्रकार की इनके नाम भी दिए हैं इन्होंने तार सुतार तार तार रम्यक सदा प्रमोदित प्रमोद मुदित मोदमान ऐसे ये नाम भी दिए हैं इनके आठों के तो ऊहू नाम की सिद्धि ये बुद्धि की सिद्धियां हैं बौद्धिक रूप से सिद्धियां हैं ये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं पुस्तकों से पुस्तकों को गुरु मुख से सुन के पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं एक अच्छा तरीका है प्राप्त करना चाहिए लेकिन सब चीजें हम गुरुमुख से सुन नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं मिल नहीं पाती है यदि कोई व्यक्ति केवल गुरुमुख से सुनने तक ही सीमित हो जाए ये अच्छी बात है कि वो गुरुमुख से सुन रहा है पढ़ रहा है ना पढ़ने से यह बहुत अच्छा है लेकिन अगर किसी की इतनी ही सामर्थ्य हो कि बस पुस्तक को गुरुजी ने पढ़ाया जैसा समझाया बस वैसा समझ लिया उससे आगे कुछ नहीं जा सकता वो तो ये एक स्थिति है उतना तो ठीक है लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिस बात को गुरु ने नहीं भी पढ़ाया लेकिन पुस्तक को पढ़ के अपनी उहा से उन बातों को समझ लेता है ये एक स्थिति है एक योग्यता है और ये भी मुक्ति के लिए आवश्यक है जिस व्यक्ति की अभी इतनी योग्यता है कि बस गुरु मुख से जो बताया गया उतना ही पढ़ सकता है उतना ही समझ सकता है और उतना ही बोलता रहेगा वो उससे अतिरिक्त कभी नहीं बोल पाएगा जितना पढ़ा है उतना बोलता रहेगा समझता रहेगा बताता रहेगा लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सूच सकता उसको तो यह भी मुक्ति में एक बात है इतने मात्र से मुक्ति नहीं होने वाली है क्योंकि जो ज्ञान है वो गुरु मुख से मिलता है वो एक सी, सीमित मात्रा में ही मिलता है उसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थल ऐसे होते हैं जहां स्वयं की ऊहा से हमें वहां समझना होता है तो यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊहा से बिना गुरु के अपनी ऊहा से शास्त्रों को समझ में समर्थ है चाहे कुछ अंश या पूरा शास्त्र तो ये एक उसकी सिद्धि है एक योग्यता है उसकी क्षमता है और ये उसके लिए मुक्ति में सहायक बनेगी ये एक सिद्धि हुई ये तार नाम की सिद्धि अब यदि कोई इतने तक ही सीमित रहे कि ज्ञान के लिए उसको पुस्तक चाहिए और पुस्तक में तो उहा करके स्वयं समझ लेगा भले ही गुरु ना हो लेकिन अगर पुस्तक नहीं है तो अब आगे कुछ नहीं कर सकता वो वहीं पर ही अटक के रह गया है, तो ये भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता ये उसकी एक सीमा आ गई ठीक है वो ऊहा कर लेता था अच्छा है लेकिन इतने मात्र की क्षमता जिसकी है बौद्धिक क्षमता वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या है कि स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ रहा है वो लेकिन बस वैसे ही कहीं से भी कुछ सुन लिया किसी का वचन सुनने में आ गया भले ही किसी सामान्य व्यक्ति का कोई भजन की पंक्ति आ गई कोई वैसे ही सुन लिया शास्त्र नहीं पढ़ा उसने लेकिन वो सुनकर के ही एक बोध को प्राप्त करता रहता है ज्ञान प्राप्त करता रहता है ऐसी जिसकी सामर्थ्य है ये भी एक सिद्धि है गुरु भी नहीं है और शास्त्र भी नहीं है ऐसे ही चलते फिरते कोई वाक्य किसी के मुख से निकल गया सुनने में आ गया और उसी से बोध को प्राप्त कर रहा है वो उतने उतने, उतने में। पूरा नहीं लेकिन जितना भी है तो ये भी सामर्थ्य साधक में होनी चाहिए कि कहीं कोई शब्द सुना वाक्य सुना उससे भी कुछ अंदर से बातें निकाल ले और अपने को जागृत कर ले और प्रेरित करता रहे नई नई बातें निकाल ले ये जिस क्षमता जिसमें है ये एक सिद्धि है ये मुक्ति में सहायक बनेगी तो केवल गुरु तक अटकना व्यक्ति तक शास्त्र और व्यक्ति तक अटका देगा केवल शास्त्र तक अटकना स्वयं अर्थ कर लेता है तो भी अटकेगा वो कहीं से भी वो सुन रहा है उससे भी अर्थ निकाल सके ऐसी सामर्थ्य भी साधक में होनी चाहिए ये भी एक सिद्धि है तो इसको कहा सुतार नाम की सिद्धि अगली सिद्धि है तार तार नाम की कि कहीं से कुछ सुना भी नहीं कहीं से सुना भी नहीं कोई शब्द भी नहीं सुना कोई वचन सुन लिया सुखती सुन ली वो भी नहीं सुनी बस संसार में जी रहा है वो और उसके बिना अपने चिंतन से ही ऐसी ऐसी बातें सोच लेना नई नई बातें निकाल लेना निष्कर्ष सही निकाल लेना ये सामर्थ्य भी साधक में होनी चाहिए नहीं तो अटक जाएगा जितना पहले की क्षमता है वहां से जितना पहुंच सकता है वहां तक तो पहुंच जाएगा कि हर चीज को ना तो कोई गुरु बता सकता है ना सब पुस्तकों में लिखी होती है ना कहीं सुनने को मिलती है हर व्यक्ति अपने ढंग से जहां साधना कर रहा है जिस परिस्थिति में है कहां, कौन सी कैसी स्थिति आ रही है वो निर्णय तो उसको ही वहीं करना होता है वहीं उसकी खुद की समझ होनी चाहिए व्यक्तिगत ये योग्यता क्षमता होनी चाहिए तो जिसकी ऐसी क्षमता होती है वो एक उसके लिए सिद्धि है एक सामर्थ्य है और मुक्ति में सहायक है और ऐसा किसका नहीं है ये सारी चीजें ये अशक्ति के अंतर्गत आएगा ये सिद्धियां अगर नहीं है किसी में तो उतनी उतनी अशक्ति है उसमें मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि असमर्थता है ये शक्तियां हमें विकसित करनी है प्रयास से करनी है नहीं तो पुण्य पुण्यकर्म ऐसे करने हैं कि अगले जन्म में हमें ये ऐसी शक्तियां जन्म से मिले प्राप्त रहे ये शक्तियां आवश्यक है मुक्ति के लिए और आगे कहा ये जो अपने विचार से करते हैं स्वयं सोच करके एक है कि कोई घटना घटती हुई देखी इसको मैं क्रम बदल रहा हूं अपना वाला थोड़ा और पीछे चला जाएगा किसी से शब्द सुना तो हुआ एक बात है शब्द नहीं सुना लेकिन घटना को देखा जीवन में और उस घटना को देखते ही बोध प्राप्त कर लिया ये सामर्थ्य भी होनी चाहिए ये एक शक्ति है और अगर कोई दुनिया की घटनाओं को देख करके नहीं सीख पा रहा है बस शास्त्रों से पढ़ पढ़ के तो सीखता जा रहा है लेकिन दुनिया की घटना से वो नहीं देख पा रहा है इसके साथ ये हो गया इसने ऐसा किया तो ये हो गया ऐसा नहीं सीख पा रहा है तो भी उस साधक में कमी रहेगी ये देख देख करके भी सीखना होता है और फिर अगली ये है कि उसने कोई घटना नहीं भी देखी घटना नहीं है तो भी उसकी बौद्धिक क्षमता ऐसी है कि वह विचार करके कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ही होने वाला है हर घटना को सामने होते हुए देखे हर घटना हमारे सामने मिल जाए आवश्यक नहीं है कोई घटना आएगी हमारे सामने कोई नहीं भी आएगी घटना नहीं आई तो इसका मतलब है हमारा ज्ञान ही रह जाएगा उसमें तो ये साधक की क्षमता होनी चाहिए कि कुछ घटनाएं जो उसके सामने आई उसी के आधार पर सोच सोच के वो और सब बहुत सारी घटनाओं को भी कल्पित कर लेता है वास्तव में कि ऐसा ऐसा हो सकता है वो तथ्यों के आधार पर और उसी से निर्णय निकाल लेता है वैराग्य को प्राप्त हो जाता है विवेक को प्राप्त हो जाता है तो ये भी एक सिद्धि है और इसके आगे फिर इन्होंने सदा प्रमुदित कहा कि एक तो है कि भाई ये साधन ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो मिल गए तो अपने अंदर निर्मलता को प्राप्त किया विवेक को प्राप्त किया बाहर से कुछ भी साधन नहीं मिल रहे है। तो भी अंदर निर्मलता को प्राप्त कर लिया ये है सदा प्रमुदित सिद्धि और फिर इसके बाद की जो तीन हैं वो तीन जो दुख हैं हमारे आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधिदेविक ये जो दुख हैं इन दुखों से अपने को बचा के रख पाना अपने को पृथक रख पाना कम से कम वो आए और आ भी गए तो भी अंदर से वैसे दुखी नहीं होना जैसे कि सामान्य व्यक्ति हो जाता है कल्पित रूप में दुखी होता है वो नहीं होना जितनी बाधा हुई है बस उतना ही और उसमें भी अपने को संतुष्ट रखते हुए और अपना जीवन चलाना तो ये आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिदेविक दृष्टि से यथाक्रम से इनको प्रमोद मुदित और मोदमान ये नाम की सिद्धियां कहा गया ये अपने आप में बड़ी सिद्धि है कि आध्यात्मिक दुख आ गया और वो अपने को दुखी नहीं कर रहा है दुख तो आए हैं बाधाएं तो आ चुकी है रोग हो गया और कुछ हो गया अपने ही कारण से लेकिन फिर भी उससे ऐसा परेशान नहीं हो रहा है कि अपनी दिनचर्या है या अपना साधना है उससे वो विमुख हो जाए फिर भी चल रहा है आधि भौतिक दुख आते ही रहते हैं अन्य प्राणियों से मनुष्यों से और से वो होते हुए भी चल रहा है वो नहीं तो वो छोटा सा दुख भी आ जाता है कि ये, ये व्यक्ति मेरे से ऐसा करता है ये ऐसा करता है और उसी को मन में बैठाए बैठाए रखता है व्यक्ति और बाधा बनी रहती है साधना ही नहीं हो पाती फिर तो उन बाधाओं के होते हुए आधिभौतिक अन्य प्राणियों से आने वाले दुखों के होते हुए भी जो अपने को साधना में चलाता रहता है ये एक सिद्धि है ये मुदित नाम की सिद्धि है और आधिदैविक दुख वो भी आते रहते हैं सर्दी गर्मी बारिश और न्यूनाधिकता इनमें होती रहती है उनके होने पर भी जो भी स्थिति है उसमें अपनी अध्यात्म यात्रा को जो चलाता रहता है दुखी नहीं हो जाता है। जितना है साधन उसी में जो भी साधन है उसी में ही चल रहा है जितनी बाधा है उसके होते होते भी वो कर रहा है यानी एक तरह से अपने को फिर भी प्रसन्न रख रहा है अगर प्रसन्न नहीं रख पाएगा तो साधना कैसे करेगा तो बाधाओं को सहन करते हुए भी जितने फिर भी साधन उपलब्ध हैं उसी में प्रसन्नता मनाते हुए वो चलता रहता है ये मोद मान नाम की अंतिम स्थिति है ये क्षमताएं हैं साधकों की किसी में कोई सी होती है किसी में कोई सी होती है जिसमें ये सारी हो तो उसका अध्यात्म मार्ग बहुत शीघ्रता से चलेगा इन सिद्धियों के कारण से उसमें गति शीघ्रता से होगी उन्नति शीघ्रता से होगी और जितनी जितनी जिसमें कमी है उतनी उतनी अशक्ति है ये हम समझ सकते हैं और इसीलिए किसी साधक में शीघ्रता से गति देखते हैं किसी में देरी से देखते हैं उसमें कारण ये अशक्तियां होती है तरह तरह की शारीरिक इंद्रियों की बौद्धिक ये जो यहां पर तुष्टि और ये सारी चीजें बताई गई इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है हम अपना अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हमारी कहाँ अभी कमी है उस क्षमता को बढ़ा करके और हम और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं तो वहा दिवी सिद्धि अष्ट ठीक है अब इसमें अगला सूत्र इसी बात को ये जो पीछे सिद्धि कही गई थी उससे संबंध में एक बात और बता रहे बोलिए न इतरा इतर हाने न बिना ये जो पीछे आठ प्रकार की सिद्धियां बताई गई लगा हाने न बिना ऊपर वाली के हटाए बिना न इतरात बाद वाली कोई सिद्धि नहीं होती है जो शुरू की सिद्धियां हमने देखी थीं ऊपर वाली सिद्धि नहीं है फिर भी आगे वाली है तो उसको सिद्धि माना जाएगा जैसे कि उदाहरण के लिए पहली बात है वो सिद्धि में नहीं है कि शास्त्र का अध्ययन गुरु मुख से कोई कर पा रहा है अपने आप में है वो सिद्धि लेकिन उसको सिद्धि के रूप में माना नहीं है इन्होंने पहली सिद्धि क्या थी कि शास्त्र है गुरु नहीं है तो भी शास्त्र से शास्त्र को वो समझ लेता है ये पहली सिद्धि हुई तो ये कब है जब गुरु नहीं है गुरु भी है शास्त्र भी है और वो समझ रहा है वो कहे कि मैंने समझ लिया मेरे में सिद्धि है ये सिद्धि की पता ही नहीं लगेगा उसका ये सिद्धि है ही नहीं जब गुरु नहीं है तब वो शास्त्र को उन स्थलों को जहां गुरु ने नहीं बताया गुरु ने नहीं सिखाया छूट गया तो भी वो अपने को अर्थ को अर्थ तक पहुंच जाता है ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ये सिद्धि कहलाएगी उसकी अब ये पहली सिद्धि हो गई कि पुस्तक से स्वयं ही समझ लेना और अगली सिद्धि क्या थी कि पुस्तक के बिना भी शब्द को सुनकर के कहीं से भी आ गया उसी से ही समझ लेना अब यदि पुस्तक भी है और फिर कोई समझ रहा है तो अब उसको सिद्धि नहीं कहेंगे ये अगली सिद्धि कब बनेगी जब पुस्तक भी नहीं है जैसे गुरु नहीं था तो वो पहली सिद्धि थी अभी पुस्तक भी नहीं है तब भी वो समझ पा रहा है उन बातों को तो ये सिद्धि है केवल सुनकर के सुन करके, शब्दों को सुनकर और उससे अगली सिद्धि कि उसने शब्द भी नहीं सुने घटनाएं देखी और घटनाओं को देख करके ही सीख गया किसी ने बोल के नहीं बताया कि देखो ये संसार में दुख है संसार बंधन का कारण है कोई उपदेश नहीं उसको या किसी विषय विशे विशेष में उपदेश नहीं लेकिन घटना को देख करके सीख गया तो ये कब सिद्धि मानी जाएगी जब शब्द नहीं आया होगा उसके पास किसी ने बताया नहीं होगा अगर किसी ने बता दिया तब तो बताने से भी पता लग गया ये सिद्धि तब कहलाएगी जब पिछला वाला नहीं है तब भी वो जान रहा है और उससे अगली सिद्धि थी कि बिना घटना के भी अपनी बौद्धिक क्षमता से ही वो विचार कर लेता है आगे आगे निष्कर्ष निकाल लेता है ये एक सिद्धि है अब यदि सब घटनाएं ही होती रहेंगी घटना से ही निष्कर्ष निकालता रहेगा तो फिर ये बिना घटना के जो निष्कर्ष निकालना है विवेक वैराग्य को प्राप्त होना है उसका तो अवसर ही नहीं होगा तो वो सिद्धि ही नहीं कहलाएगी आजकल वैज्ञानिक करते हैं जैसे परमाणु विस्फोट भारत ने किया तो जितने भी किए दो तीन चार वो तो कहते हैं बार बार विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है हमारे को क्यों नहीं है क्योंकि विस्फोट करके जो आंकड़े आक, लेने थे उन्होंने ले लिए निकाल लिए अब उन्हीं के विश्लेषण से वो नई नई बातें कर लेंगे जो कि उन्होंने वास्तव में व नहीं करके देखी लेकिन जो निष्कर्ष निकले जो आंकड़े आए उसके आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष वर्षो तक निकालते रहेंगे बार बार करने की जरूरत नहीं है यानी बम विस्फोट ऐसा हुआ जैसे कि घटना अब हर चीज के लिए बार बार घटना कर करके इतने बॉम्बस्फोट कर करके कर देखें, संभव भी नहीं हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर की क्षमता है कि एक दो घटनाओं को देख कर के ही जो सूचनाएं मिली अब उसके आधार पर और बहुत सारा आकलन अपने आप कर लिया उसने ये एक सिद्धि है उसकी क्षमता है कम्प्यूटर की ऐसा ही है हमारी बुद्धि के लिए वो क्षमता बताई जा रही है कि संसार की घटना को देख करके विवेक वैराग्य आ रहा है अच्छी बात है कुछ आवश्यक है वो भी लेकिन घटनाएं नहीं भी हैं तो भी जिन घटनाओं को देख के सूचनाओं का हमने संग्रह किया है उसी के आधार पर बाकी चीजों का भी निष्कर्ष निकाल लेता है वो अविवेक वैराग्य की स्थिति में चला जाता है ये क्षमता है उसकी एक सिद्धि है उसकी और ये करना ही होता है अगर कोई पुस्तक तक गुरु तक अपने आप अध्ययन तक या शब्दों तक घटना तक अटका है और अगर स्वयं विश्लेषण नहीं कर रहा है जो घटनाएं भी घटी हैं, तो उस पूरे विवेक को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि इन सबकी सीमा है ग्रंथ की सीमा है गुरु की सीमा है अपनी उहा की भी सीमा है दूसरों के द्वारा शब्द सुनने की भी सीमा है घटनाओं की भी सीमा है सबके सामने सब घटनाएं घटी नहीं सकती परिवारों में कैसी कैसी घटनाएं है होती हैं वैराग्य को पैदा करने वाली हर परिवार में तो नहीं होती सुनने देखने को भी नहीं मिलती बहुतों को ऐसी ऐसी घटनाएं है होती हैं ऐसे ऐसे अन्याय अत्याचार होते हैं ऐसे ऐसे धोखे होते हैं ऐसा ऐसा स्वार्थ होता है देखने सुनने को भी नहीं मिलता है ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं तो वो तो स्वयं को निकालने होते हैं इस साधक को अपनी क्षमता विकसित करनी होती है तो ये सिद्धि हुई तो ये जो 45वां सूत्र कह रहा है ना इतरार इतरहाने हाने न बिना इतरहान का यानी ऊपर के हटाए बिना नीचे वाली सिद्धि सिद्धि नहीं कहलाएगी अब मान लीजिए बम विस्फोट बार बार करते रहे और निष्कर्ष निकालते रहे तो बोले हमने तो कम्प्यूटर से निकाल लिया कंप्यूटर से क्या आपने तो बार बार विस्फोट किए हैं ये कोई क्षमता हुई क्या आप बिना विस्फोट किए निष्कर्ष निकाल लेते कुछ कुछ बम विस्फोट से ही बाकी सारे निष्कर्ष निकाल लेते ये सिद्धि कहलाएगी तो हटाना पड़ेगा पीछे वाला तो पीछे वाला हटाते हैं तो आगे वाली सिद्धि कहलाती है ये पैंतालीसवें सूत्र में कहा ठीक है तो ये बहुत सारी संख्याएं हमारे यहां आ गई पांच विपर्य ठीक है, है। परीक्षा में आ सकता है अट्ठाईस <laughs> प्रकार की अशक्तियां नौ प्रकार की तुष्टिया संख्या ही लिख देना और ऊहा आठ प्रकार <laughs> वो एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएंगे जितनी आए ठीक है सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना मोटा मोटा लिख देना और जिनको नाम याद है तो ठीक है अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है आगे देखें अब ये जो हमारे बहुत सारे शरीर हैं कर्मों के अनुसार हमें भोग मिलते हैं शरीर प्राप्त होते हैं यानी व्यक्ति व्यक्तियों में सृष्टि की भिन्नता है कर्म की विचित्रता से किस किस तरह के होते हैं उसका थोड़ा उल्लेख करते हुए अगले दो सूत्र हैं बोलिए दैवादि प्रभेदा, प्रभेदा अगला सूत्र भी बोलिए आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम तत्कृत सृष्टि ही आ विवेका तत्कृत उस पुरुष के लिए ये सृष्टि ही सृष्टि चलती रहेगी कैसी सृष्टि एक तो दैवादि प्रभेद से कि देव मनुष्य राक्षस तीरिय क्यों ऐसे ये जो अलग अलग हैं अच्छे बुरे जैसे भी हैं ये और दूसरे ढंग से कहा आप ब्राह्मण ब्राह्मण से लेकर के यानी ज्ञानी से लेकर के मनुष्यों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ज्ञान के कारण से योग्यता के कारण से विवेक वैराग्य के कारण से और स्तंभ पर्यतम यानी जो स्तंभ ये पेड़ आदि होते हैं जिनके खंभे होते हैं एक तरह से तने होते हैं ये सबसे तमोगुणी योनियां शरीर माने जाते हैं जो कि स्तब्ध खड़े रहते हैं तमोगुण अधिक होता है तो ब्राह्मण सबसे सजग है और ये वृक्ष आदि सबसे कम चेतन है कम बोध वाले हैं तमोगुणी हैं तो ये जितनी भी सारा ये जो सृष्टि है ये आत्मा के लिए ही है लेकिन कब तक होती है आविवेका पहले भी आया था विवेक होने पर्यंत इसकी संस्कृति चलती रहेगी सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा ये शरीर मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे विवेक हो गया तो बस आगे नहीं मिलेगा विवेक पर्यंत ये चलता रहेगा विवेक के बाद अगला शरीर नहीं आएगा तो ये जो तीन अलग अलग भेद किए गए उसको बता रहे हैं कि इन शरीरों में जो सबसे ऊंचे स्तर के होते हैं उनमें क्या होता है तो अड़तालीसवां सूत्र बोलिए ऊर्ध्व सब तो इसमें जो देवी सृष्टि है जो ब्राह्मण है जानवान है वैज्ञानिक है इनमें क्या होता है ये सत्व की विशालता होती है इनमें सत्व गुण की अधिकता होती है सात्विकता अधिक होती है इसीलिए उनमें प्रकाश ज्ञान शांति धैर्य परोपकार ये चीजें अधिक मिलेंगी तो सत्वगुण की अधिकता जहां होती है वहां श्रेष्ठ स्थिति होती है उत्तम शरीर माने जाते हैं तो ऐसा ही मनुष्यों में भी हो सकता है कि अगर हम साधना करते करते अपने अंदर सात्विकता ला रहे हैं तो मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अगला सूत्र बोलिए तमो विशाला मूलत मूलतः मतलब नीचे जड़ होती है वो नीचे होती है सबसे नीचे होती है यानी पेड़ की दृष्टि से देखें तो।, तो ये जो जड़ वाले होते हैं जो सबसे नीचे वाले होते हैं प्राणी उनमें तमो विशाला तमोगुण की अधिकता होती है ज्ञान की उतनी न्यूनता होती है वो सक्रिय नहीं रहते हैं ज्ञान की दृष्टि से बोध नहीं होता है ऊहा नहीं कर सकते अपनी उन्नति नहीं कर सकते तामसिक रूप से बस पड़े हुए हैं अर्धमूर्छित अवस्था में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं नमोगुण की अधिकता रहती है ऐसे ही हम मनुष्य के शरीर में भी समझ सकते हैं कि मनुष्य शरीर में आते हुए भी रहते हुए भी यदि तमोगुण की अधिकता है आलस से प्रमाद अधिक है सक्रियता नहीं है मेहनत नहीं है ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है जड़ की तरह जैसे हैं बस वैसे ही उनको उथ्वी में ही अच्छा लगता है कोई ऐश्वर्य की इच्छा नहीं उन्नति की इच्छा नहीं कोई उत्साह नहीं जीवन में कोई लक्ष्य नहीं ऐसा ऊंचा वो सबसे नीचे वाले है अगला सूत्र बोलिए मध्य रजो, रजो विशाला जो मध्यम स्तर के हैं उनमें रजोगुण की अधिकता रहेगी रजोगुण क्रिया का द्योतक है वो सक्रिय अधिक होंगे जान कम होगा जान उतना नहीं होगा लेकिन सक्रिय अधिक होंगे ये मध्यम स्तर के व्यक्ति कहलाएंगे मनुष्यों में भी ऐसा ही है तमोगुणी व्यक्तियों की अपेक्षा सक्रिय व्यक्ति ज्यादा अच्छा है तो क्रियावान है सक्रिय है कार्य कर रहा है जो कार्य कर रहा है तो वो भले ही गलत कर रहा है लेकिन करते करते भी सीखेगा वो बढ़ेगा संभावना है उसकी तो ये मध्यम स्तर के जीव कहलाएंगे तो प्राणियों में अन्य भिन्न भिन्न शरीरों में भी ऐसे ही देख सकते हैं सात्विक राजसिक तामसिक और केवल मनुष्यों में भी हम व्यक्तियों के जीवनों को देख करके कह सकते हैं कि ये सात्विक है ये राजसिक है ये तामसिक है और उसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि सात्विक है तो ये सर्वश्रेष्ठ है अभी राजसिक है तो मध्यम है और तामसिक है तो नीचे है ठीक है इतना रखते हैं पूछे पूछे नंदन जी को दिया आध्यात्मिक दुष्टि दोष के विषय में हम्म ये आध्यात्मिक दोष जो किराए हैं प्रकृति उपादान काल और भाग्य हम्म इसके नीचे छोटे अंब तरीर वृष्टि जो लगभग जिलवाच शब्द है हैं नाम इसकी कोई स्पष्टता नहीं है आपको आधार तो होगा कुछ न कुछ जी। इनको नाम दे रहे हैं तो लेकिन इसका कोई ऐसा युक्ति संगत कोई अर्थ नहीं मेरे को नहीं पता तो कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं प्रणो धन सभी को साधार अभिवादन ओम शब